क्या है यहां जो गुण रूप में है उस गुण का अर्थ में उससे निकाला तो तो जाएगा नहीं ईश्वर ईश्वर के के अंदर अंदर है वो तो के अंदर गुण रूप में है, रूप में में है है जान तो एक द्रव्य से कोई भी गुण निकल नहीं सकता नहीं तो दूसरे में जाएगा कैसे वो फिर तो दूसरी जगह जाए ना तो ईश्वर से तो वो निकलेगा नहीं तो आत्मा में जा भी नहीं सकता फिर से हटाया नहीं जा सकता है तो दूसरे में डाला भी तो नहीं जाएगा ना हाँ तो इसलिए क्या हुआ जो ईश्वर के अंदर गुण रूप में वेद है उसका उसको वो निकाल नहीं सकता अपने से, तो जब निकलेगा नहीं तो आत्मा में भी नहीं जाएगा तो ना जाने वाली वस्तु क्या होती द्रव्य ऐसा नहीं होगा होगा यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जो उठा करके ले जाया जाएगा वो गुण नहीं हो पाएगा के साथ जाएगा हर समय तो द्रव्य एक व्यापक द्रव्य कहीं जाएगा नहीं उसका आने जाने का कोई मतलब नहीं होता वो तो है ही वहीं पर तो इसलिए होता है ईश्वर इसके अंदर जान उत्पन्न कर ऐसा ही जान उद्भुत करता है वो कोई भी जान होता है हम भी जैसे बोल रहे हैं आपको तो मैं उठा के कुछ नहीं दे रहा हूँ तो कर रहा हूँ और यही शब्द क्या है आपके चित्त में चेष्टा आप में करेगा उससे उस, उस ज्ञान की अनुभूति होगी अब आपको ज्ञान हो गया हो एक बार आपने देख लिया कि ऐसा होता है द्रव्य और इसी के साथ आपने जाना कि इसको पुस्तक शब्द से बोलते हैं है बाहर से शब्द और अर्थ का आपको ज्ञान होया हुआ है दोनों का है ना दूंगा इनमें से एक बोल दूंगा पुस्तक से जो बोला है लेकिन पुस्तक और इसका संबंध आपने कर रखा है मन में तो अब क्या होगा इस पुस्तक को सुनने के बाद आप उससे जोड़ लेंगे तो उससे जब जोड़ेंगे तो वहां ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा इस वाली प्रक्रिया में तो ये होगा जितने भी होता है शब्दों के भी शब्द उच्चारण किया जाता है उस उच्चारण से संबंधित जितने अर्थ आप और अर्थ का संबंध आप जानते हैं उसका आपको उस शब्द के उच्चारण होने पर ज्ञान हो जाएगा लेकिन जिस शब्द अर्थ का चाहे कोई भी बोलेगा कितना भी विद्वान बोले जो ज्ञान होता है शब्दों से केवल उन्ही अर्थों का होता है आ जाने पर भी अगर शब्द नहीं है संबंध तो उसका नाम आपको पता नहीं चलेगा यानी उसका शब्द आपको नहीं पता लगेगा होता है उसके अर्थों को हम जानते हैं लेकिन जो संबंध है उसको नहीं जानते हैं नहीं चलता है बस में नाम लिखा होता है तो जहां का नाम लिखा हुआ उस स्थान को हम जानते हैं लेकिन जिस लिपि जहां हमने नहीं जाना है अर्थ के साथ संबंध वो शब्दों से नहीं पता लगेगा लेकिन जिसका पता है वो लग जाएगा वाले तो में नहीं आएगा ये आत्मा वाले में आता है ये यहाँ प्रत्यक्ष पदार्थों में तो हमारी ये प्रक्रिया चलती है इंद्रियों से जितना हमको शब्द सुनाया जा जाता है बार बार बचपन में होता है नहीं ये कौआ है ये कौआ है ये कौआ है बताते रहते हैं तो एक बार वो कौआ को देखता रहता है दूसरी बार उसके कान में ये शब्द जाता है तो वहां से वो लेता है कि इसको कौआ कहते हैं इन दोनों का संबंध है और अर्थ का संबंध हो जाता है अगले तो जितने भी पदार्थों को आपने जाना है इसी प्रक्रिया से जाना है अर्थ सामने रहा उस समय बोल दिया गया ये है ये इसका नाम ये है ऐसे करके कहो या ये है या बुलाते हैं उसको तो उससे हम शब्दार्थ बोला जाएगा उससे वो अर्थ हम स्वयं पकड़ते हैं अंदर नहीं पता नहीं और शब्द का भी नहीं पता होगा जिसको ज्ञान होगा उसको ना शब्द देखा है उसने सुना है उसके चित्र में दोनों तरह का ज्ञान उत्पन्न किया जाता है शब्दार्थ शब्द पर होता है तो उससे क्या होता है? शब्द को भी, है और अर्थ को भी जान लेता है वहां पर। अब वो फिर उपदेश करेगा दूसरे को। तो आगे वो परंपरा चल पड़ेगी तो यहां पर ईश्वर ने क्या किया है उसके मन में प्रकट रूप में किया है उसने बोल के नहीं किया है नहीं ना नहीं पता लगता है ना ऐसे वो कितना कितने जाता वहां भी पता नहीं चलना था की वहां पर, के द्वारा तो क्या होने के कारण एक तरह से रखना हो गया वो ही रहेगा रखना भाव रहेगा क्योंकि अपने से इसमें हित दिया उसने और छोड़ दिया तो रख दिया इसलिए दधात शब्द का प्रयोग हो जाएगा वहां पर भाव में लेकिन अर्थ जब करेंगे तो उसका अर्थ उच्चारण हो जाएगा है।, है सामर्थ जानने की सामर्थ है ना उसमें कृति बनने की है ना स्वभाव है आकृति बनने वो कोई भी आकृति बना सकते हैं इससे अगर नहीं होती आकृति की तो नहीं बनता इसलिए इसी सिया कृति बनाते नहीं कि वो शब्द बनाते मूल तक वो लिपि नहीं है वहां वहां कृति मात्र है आत्मा के अंदर ज्ञान को पकड़ने का मौलिक गुण है और आत्मा और चित्त यदि संबद्ध हो जाए जाएगा कि उसको किस रूप में संबंध किया जाए सबका भेद होता जाता है ऐसी वहां संबंधों में और चित करने से क्या होता है अलग अलग तरह की बुद्धि उत्पन्न होगी वहां एक जैसी अनुभूति नहीं होगी बुद्धि उठने के बाद क्या होगा अब चित उसी ढंग का हो जाता है तो उसके ऊपर दबाव पड़ा वो उसी अवस्था वाला हो जाता है ये उसका गुण है जब ने दबा दिया तो गड्ढा ही रह जाएगा ना वो उसका अपना धर्म है ऐसा जैसा भी दबाव पड़ गया वो वैसी रह जाता है ऐसे चित्त का भी एक धर्म है कि उसमें जैसे भी दबाव पड़ जाता है प्रेरणा पड़ जाती है वो वहां संचित हो जाता है क्या होता है आत्मा से जितनी बात संबंध होगा उतने प्रकार की से उसको नहीं करना पड़ता है वहीं कर देता है कि उसी ढंग से व्यवस्थित इंद्रियों को कर दिया ऐसी इसकी व्यवस्था रचना कर दी उसने तो इसलिए अब ये प्रेरणा वहां होती है जाके सम काल में बा चीजें नहीं रहती है पर ईश्वर उसको प्रेरित आम का तो आप उसके बाद अमरूद का भी बना सकते हैं ना पता होगा तो बना सकते हैं वो तो बना सकते हैं ना वहां पर लेकिन मन में भी जान से भी तो बना आप क्रिया कर पाएंगे ऐसी तो जितने भी पदार्थ संसार में हैं नित्य है, और उस नित्य पदार्थ होगा हो वो भी वास्तविक नित्य है जा सकता है हटाया जा सकता है ये नित्य रूप में है संयोग संभव हो सकते हैं उन पदार्थों से ईश्वर को उतना पता है, जितने बार हम रख सकते हैं कर सकते हैं ना इसको एक बार ऐसे रख देंगे एक कैसे भी रख सकते हैं इसको किसी काल में हम नहीं भूलेंगे कहा लेता है कि ऐसा होगा ये इस रूप में रखने पर शादी सभी स्थितियां होती है तो मन में ऐसी स्थिति है उसका कुछ करते करते आप कुछ डालते थोड़े हैं इधर वो सारा स्क्रीन जैसा ही है उसमें सभी क्षमताएं रखो क्षमता प्रकट कर देने से वो दिखने लग जाता है वैसे ही लगने लग जाता है उसको आगे फिर उसी आधार पर क्रिया हो जाती है से लेकर के पर्यगात प्रथमा को हो गया एक इसमें किया इसका हो गया वेद धात उपदेश और यहाँ अर्थ हो गया बाकी सारा क्या है ना ईश्वर के गुण है इसमें होता है सामान्य है हुआ हो गया। भी प्रतिपदिक पहुंचा हुआ ये प्रथमा हो गया ये भी प्रथमा हो गया उसको डाल सकते अर्थ में भेद नहीं आता है यथा तथ्यता यथात करते हैं बिल्कुल ज्यों का त्यों जैसा स्वरूप है वैसा का वैसा आगे, आगे, आगे। हो जाता है रेप हो जाता है यह के कारण अब तो इसमें विचारने की बात हो जाएगी सारी एक एक गाय बोल रही है तो ये वाक्य ठीक है या गलत प्रयोग जो होता है वो स्पष्ट अर्थ में होता है है ये क्या है नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक हत्या आकांक्षा जो है शब्द की शब्दों की अपनी दे दो हरी हरी हो जाएगी घास नहीं ना ठीक घास को आग से सींच दो तो यहाँ आग और सींचना इन दोनों शब्दों का संबंध नहीं है बाकी कैसे मतलब कौन से गुण प्रकट होते हैं आप उसी वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे साथ में जो जिसके गुण नहीं है नहीं जोड़ पाएंगे वो तो भानुमती का कुनवा हो गया वो अर्थ भी वहां ज्ञान रूप में ही दिया अर्थ नहीं दिया वहां अंदर क्या के घुसेगा हाथी घोड़ा कैसे घुसेगा हाँ। भी वही ज्ञान दिया बस पहले जिसने एक बार दे दिया ज्ञान उसको मंत्र का तो मंत्र में जान हो गया बोध अब क्या क्या उसने उस मंत्रों को सभी का प्रयोग नहीं किया वो सारे का नहीं व्यवहार कर पाएगा ना व्यक्ति सूरज का चांद का पता नहीं कितने का सारे का ज्ञान है इसमें और खेती कृषि जो व्यवहारिक तो कर नहीं सकता प्रयोग तो अब क्या होता है जो दूसरा कर रहा है दोबारा अब वो सारे का नहीं कर रहा है वो अब किसी विशेष का करता है मंत्र का या सूक्त का तो उससे वो व्यवहारिक अर्थ लेता है अब इतना विशेष होता है वो अधिक आएगा सामान्य वाले में उतना नहीं आएगा है ही नहीं इसके पास अब ऐ गुण है, सारा का सारा वो ज्ञान रूप में ही करेगा ज्ञान में सब कुछ आता है सारे दिखा आ, तो हुआ है हुआ पृथ्वी घूमती हुई ऐसी तो नहीं दिखेगी कभी अब वैसे ही हो आपको कहीं ऐसा रोग हो गया जो आपके नियंत्रण में नहीं आ रहा है अब तो आपको लगेगा नहीं ले जाएगा आपको तो। वो ले नहीं जा रहा है अभी लेकिन जो दिख रहा है ना ज्ञान में वो वास्तविक दिख रहा है वो साक्षात नहीं होते हैं ज्ञान में वो भी आ जाते हैं देगा अभी। बहुत कुछ तो से लेंगे, सामान्य करके फिर अटक जाएंगे कितना भी सोचे अटकेंगे आप वहां ईश्वर फिर वो दे देगा बीच वाले को अभी को भी देगा वो अग्निपूर्वे भीपन होंगे तो सृष्टि के शुरू में भी दिया है ज्ञान आगे भी देता है जो देना होगा सब ज्ञान ही होगा बस अर्थ हम कर लेते हैं संबंध आगे अर्थ के साथ तरह कुछ यही है ज्ञान ही होगा सभी क्रिया का भी गुण का भी ये है ना सब कुछ मिला के वो भी सारा हमारे पास है प्रकट करा में लिया जा सकता है सारे गुण ज्ञान में आ जाते हैं व्यवहारी रूप नहीं होगा पर ज्ञान लग जाएगा आपके ऊपर अब आप कोई पत्थर ऐसे उठाता है तो सिर फूटा हुआ दिखता है ना वो तो फूट जाएगा सिर मेरा फूटा तो नहीं है लेकिन वो दिखता है ना मारने पर वैसे ही फूटेगा और आ जाते हैं पहले वो इसी तरह प्रकट हो जाते हैं जान देगा और कुछ नहीं देगा द्रव्य रूप में इस रूप में दे दिया है वो क्या तो पूरी धरती आपको दे दी उसने बस करते हैं ये आपकी कमी है अपने से जुड़ जाएगा जो नहीं कर पाएगा वही मरता रहेगा ना दो और दो जिसे मिलाया तो चार आ जाता है ना उसका उत्तर ऐसे ही किसी विषय में जब हम पर संगति युक्त मिला ऐसे तीसरा अनुप अपने आप उत्पन्न हो जाएगा तो संगत जान को मिला देंगे ना तो अपने आप उससे संबद्ध तीसरा जान हो ही जाएगा आपको नहीं कर पा रहे कहीं लेकिन आपको अपेक्षा है तो वो दे देगा वहां जिसको नहीं कर सकते कि अपने वाले में नहीं जाएगा अपना पूर्वक उसमें ये पहले से नहीं नहीं नहीं आता है होगा होगा कि जब तक पूरा नहीं होगा, नहीं देगा वो भी किस रूप में संभव है ये पूर्वा पर क्या होता है समन्वय करना होता है आपको देखना होगा कभी कौन होता है होता है जो किसी भी रहस्य को जानता है व्यरचना तब होती है ना जब अर्थ पता चलता है विशेष रूप में आंतरिक प्राप्त किए होते हैं उसी को जब हम प्रकट करते हैं तो वो भी होता है तो ईश्वर कवि कवि है भाषण नेत्र विकारे ना वो कहेगा खाओ जी तो मुंह बनता है कि नहीं आपका नहीं है ना पर वो पता लग जाता है खाना नहीं चाहता है ऐसे चेष्टा से भाषण से वो जान लेगा नहीं सोचा होगा तो नहीं पता लगेगा सभी की होती अपनी अपनी संबंध है क्या है मनीषी उसको कहते हैं जो किसी के मन को सीधा जान लेता है तो, आता है, तो पूरा होता है अगर ये शब्द तो हम छाती ही तो आ सकते ईश्वर के सामने हमारा व्यवहार हो जाएगा तो ये ज्ञान हो जाएगा पूरा सिद्ध नहीं कर सकता है लेकिन फिर भी वो सावधान तो हो जाता है क्यों से केवल बचना होता है इसमें अच्छा ही कोई जान ले उसमें तो क्या है कहते हैं मेरा समय पीछे कर देना और जब बोलना आ जाता है तो आगे जाते हैं ना कि मुझे समय दो तो ऐसी गुण रखेंगे तो डरने लगेगा फिर बुरे रखेंगे तो वहां है